シリラマチンド शरण पादुका की पूजन में तत्पर रहे श्रीरामचंद्रजी महात्मा अत्री से मिलकर दंड कारण में आए और राक्षसों का वध आरंभ किया सबसे पहले विराद मारा गया उसके बाद साढ़े बारह वर्षों तक श्रीरामचंद्रजी पंचवटी में टिके रहे वहां उन्होंने लक्ष्मणजी के द्वारा शुपर्ण खा नामक राक्षिजी को कुरुप करा द ジャンキー・サータワン・ウィッブ・チャールーシー・ラム・チャンネル・ジー・キアシャン・シャミー・ポ・パエンカー・ラクシャ・シュラワー・アイアー・ウェン・シー・タカ・アパラン・カーネキ・リア・アイタマーマステクラシル・パクスキアシタミ・ティティコ・ブ・ランデムーレット・メイ・ジャブ・ラム・ポ・ラクシュ・バー・チャ・レギー・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・ディ・バー・ハリア・ラワー・ペレマリッシー・ア・アシャン・パー・ディア・マリッチ・ブ・ブ・ブ・グ・ムー・アー・ー・アー・ シリランコ・ドル・ハタ・レイアタ、タシリランコ・ジェネ、マルグ・ウォー・グ・ハリ・マリスコ・マー・ダーラン、オープン・アン・ドル・カ・ジャム・シー・タ・ジー・レイト・エイシータ・ラー・バーティ、ウィラプ・カミ・レギ、ハ・ 私たちあ会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、私たちの会話を聞いて、 सीता को हर कर ले जाया जा रहा है ले जाता है वह समाचार सुनकर पक्षी राज जटायुने राक्षस राज रावण से युद्ध किया अंत में रावण ने उन्हें घायल करके गिरा दिया मारु कृष्ण नवमी को रावण के घर में निवास करने वाली सीता की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जटाजू से मिले उसके मुख से राक シリラムネ、バッティ・ポシラジ、ダハキ、シンスターキヤ、ピルアゲアゲ、シリラムオール・オルテ・ピチェ・ピチェ・ラクシマルチェレ、 シリアム・チェンジー・ハン・マン・ジー・セミネー・タグンター・ラハナタジー・ハン・マン・エウン・シュブリムシ・メッティー・シュブリムシ・マクリキ・シュブリキ・パス・アカー・ウムネー・バーリー・ナマック・ワン・アル・コ・マーラ・タッパ・チャット・シリアム・デヴネー・アプニー・プラー・ワン・ラハ・シータ・キ・ホジ・ケリー・ハン・マン・アディ・プロム・ワン・アル・コ・ディー・ビア・ハン・ シーラムジー、キーアムティーリカーゲイ、サンパティネ、ハンマンジーシータカパタバトラサンパティケケネセ、ハンマンジー、ソヨジャンサムンドラランカ、ナンカメコチ、コシータキコジカレヘ、ラティサマトハンマンジーシータカダシャ ハンマ、um、ンジーは、あの名前を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っとを知ってっていることを知っていることを知っていることを知っていることを知ってい ब्रह्मसा�s्त्र से बंधे होने पर भी वायुपुत्र हनुमानजी ने राक्षसराज रावण को कितने ही रुखे एवं कठोर वचन सुनाए तब राक्षसों ने उनकी पूछ में आग लगा दी उसी आग से हनुमानजी ने समस्त लंका को जला डाला और वे पूर्णिमा को पूर्ण है महेंद्र पर्वत पर लौट आए मार्शिस प्रतिपदासी पांच दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और शष्टी को मधुवन का विध्वंस किया फिर सप्तमी को श्रीरामचंद्रजी की सेवा में पहुंचकर पहचान दीते हुए सब समाचार निवेदन किया सीता जी की मड़ी देकर シリラマチュンダルジーは、最も大きな音を聞いて、た私たちの心を読んで、私たちの心を読んで、私たちの心を読んで、 राम ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतीक्षा करते हुए कहा मैं समुद्र को लांघकर भी राक्षस राज रावण का वध करूंगा दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्रीराम चंद्रजी के साथ साथी वनराज सुग्रीवे सात दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी तोष शुक्ला प्रतिबद्धता से लेकर तुरत्यातक सेनासहित श्री चतुर्दशी को विवेशन आकर श्रीराम चंद्रजी से मिले पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार किया गया उसके बाद चार दिन तक श्रीराम चंद्रजी ने समुद्र के किनारे उपवास व्रत किया चौथे दिन समुद्र से वर प्राप्त हुआ साथ ही समुद्र ने समुद्र को पार करने का उपाय बताया दश्मी से सेतु बांधे का दार्य परार्म हुआ और त्रिवदर्शी को पूरा हो गया चतुर्दर्शी को सुभेल परवत पर, पर पहुँचकर श्रीराम चंद्र जी ने सेना का पड़ाव डाना पूर्णिमा से लिएकर द्वितीया तक तीन दिनों में सारी सीना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई तथा चातुर्शूलक्षण श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सीना के साथ लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया तृतीया से लेकर दशमी तक आठ दिनों तक सेना टिकी रही एक दशी के दिन शुक्र और सारण इन दो मंत्रियों का आगमन हुआ। पोष कृष्णा द्वादशी को सेना की गढ़ना की गई। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया त्रिदशी से लेकर आमावस्या तक तीन दिन लंका में रावण ने अपने सेना का संगठन उसकी गढ़ना एवं सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने क का まず、シュクラ、プリティパダコ、アンガッジ どとばんか、らわんけだわめがい、でてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきてきて たぶん、私たちのお話を聞いて、 दशमी को गरुड़जी नागपास से छुड़ाने के लिए आए, फिर माघ शुक्ला एकादशी से लेकर दो दिन तक युद्ध बन रहा। द्वादशी को हनुमानजी ने धूम्र आक्ष का और त्रिदशी को उन्होंने ही अकम्पन का वध कर डाला। रावण ने श्रीराम को माया में सीता का दर्शन कराकर समस्त सैनिकों को भयभीत कर दिया। मार्गशुक्ला चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपर्दा तीन दिन में नीले ने प्रस्त वध किया प्रस्त का वध किया मार कृष्णा तृतीया से लेकर चतुर्थी तक तीन दिनों में श्रीरामचंद्र जी ने तुमुलीयुद्ध करके रावण को रण स्थल से मार भगाया पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण चार दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। नवमी से चार दिन तक कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। अंत में वह श्रीराम चंद्रजी के हाथ से मारा गया। アーバワシャキディン、ランカメ、ウスケリシオクマナヤガヤ、ファンウィンシュクナ、パティパダシリカ、チャトゥルダシタカチャーディノメ、ランタカ、アディパチュラクシャスマリガイ、パンチャミシ、サプタミタカ、ティンディノメ、アディカヤカ、バドウア、アシタミシ、ドアダシタカパチディノメ、ニコムウオルコムバリガイ、ヒルチャーディノメ。 मकराक्षस का वध किया गया फाल्गुन कृष्ण दिवस के दिन मेघनाथ पराजित हुआ तीज से लेकर शक्तमित्र पांच दिन दवा आदि लाने की व्यवहारता के कारण युद्ध बंद रहा अष्टमी को